वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिकरणोदय गोपीजनो सामुक्त बिंदावनम पांछा कलपतरुअस्वी पास व्यवस्था पतिता पावन वैष्णव्यो नमो नमक पातमहंगे परिंदा हुई तो भक्ति पदे देवी सत्त नमो नम नाराण नमस्कृत नरथ जयो सरस्वती जो मुदीर संकीर्तनी कृष्णकोपदेश गौरी गुरु भक्ति प्रकाशनेक्तगुरभक्ति भोक्तिमदा खुजगोदा पवनोह तीर्थास्पद शिव भीरचनु तरह भीतापा लवदूत वंदे महापुरुषते चरण स्तक्ता दुस्तज सुप्री तरजक्ष्यं धर्मीर्जुवचा जर मी गदय तप सिंह बधा वंदे महापुरशते चरण यद्लवन खचंदमचा विस्फुरी किमें गपवध स्वदर्शी पूर्णानुराग्र सगर शूर्ति साराधिकाई कदा कृपा कर श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानंद श्रियाअद्वैत गदाधर शिवसदी धर श्रियाअद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तिंद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 संकीर्तन कवितरो कमलाक्ष विशाम्बरोज बरो जुगधर्वपालो वंदे जगत प्रिय करो करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद पद पज सुरासुरैर्वंद दीप रूप भुक्ति मुक्ति दिन भानेण सदा नंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरीभूषी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम बरा नसीपुरभति भजबीशनाथम बागी बागस वदने लक्ष्मी से चक्ष यृदय संगी महम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरि जॉंग ब्रह्मवरुणेन्दम स्तुण्ति दिवैस्तव वेद संग पदक्रमोपनिषद गाय साम सामगा ध्यानावस्थित न मनसा पश्वती योगिना सुरासुरगणा यदुसुरा सुगणा देवायतस्म जोंग ब्रह्मवरुणेन्दम सुनवती दीवैष्णवी वेद संग पदक्रमोपनिषद गाय साम सामगा ध्यानावस्थित तदगते न मनस्वा पशुंती योगिना यदुसुरा सुरगणा देवायुता शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पो्पाजी ने जे बहुत सारे व्यक्ति साधु बनने का कोशिश करता है बहुत सारे व्यक्ति साधु बनने के लिए आता है लेकिन बहुत कम आदमी साधु हो पाते वास्तव सिर्भ वक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताए बहुत सारे आदमी साधु बनने के लिए आ जाता है लेकिन वे लोग साधु का रास्ता से बहुत बहुत दूर घूम गया जो वास्तव साधु का रास्ता है उससे बहुत बहुत दूर घूम गया ऐसा ही समाज संस्कार समाज का अवस्था है माया का प्रभाव किसी का हिम्मत नहीं माया का प्रभाव का बाहर जाए पिछले कई दिनों से ये सब चर्चा होते आ रहे हैं काल भी देखे हों माया इतना स्ट्रांग है प्रभाव जिसके द्वारा सब असुर और सूर लोगों में कितना संग्राम हुआ लड़ाई हुआ सब कुछ बड़ा हंगामा मच गया कोई भी आदमी जगत का अपना जो स्वार्थ है सेल्फ इंटरेस्ट इसका बाहर जा नहीं सकता संभव नहीं कृष्णार्थ अखिल और चेष्टम कृष्णार्थ अखिल और चेष्टितम कृष्णों के लिए ठाकुर जी का लिए सब कुछ मेरा प्रयास प्रचेष्टा धन दौलत जीवन जोवन जो कुछ है ये सेवा में लगाना ये कोई मामूली बात नहीं ये कोई मामूली बात नहीं इतना ऊंचा बात है प्रहलाद महाराज जी का भी उधर हम चर्चा किए जब तक परमांशु गुरु वैष्णव का चरण रेणु के द्वारा किसी का अभिषेक ना हो जाए तब तक ये संभव नहीं अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा बद्ध जी ठाकुर जी का पास जाए भगवान का पास जाए एक कदापि संभव नहीं अपना तरफ से प्रयास प्रचेष्टा करें और बाकी हर वक्त कृपा के लिए चेष्टा करें, कृपा प्राप्ति के लिए हर वक्त एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जिस समय मेरा प्रार्थना बंद हो जाए कृपा प्रार्थना उस समय मेरा भजन भी रुक जाएगा हर समय हर वक्त कुछ भी सेवा करे हर वक्त प्रार्थना अंदर में चलते रहे ठाकुर जी मेरे को बचाओ बचाओ नहीं तो कला भी संभव नहीं और ये जगत का जितना सारे जितना सारे व्यवस्था है सारे टेम्पोरि है परमानेंट कुछ नहीं है इस, इस, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते सबसे बड़ा बात यह है ये जगत का कोई भी व्यवस्था कुछ भी कर लो ये जगत का कोई भी व्यवस्था चाहे बिल्डिंग लो बड़ा व्यवस्था कर लो खाना पीना बैंक में रहो कुछ भी कर लो ये जगत का कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है टेम्पोरारी है और साधक जो है हर बका चिंतन करते रहना साधक को हर बका चिंता करना चाहिए कि मेरा ये जगह नहीं है मैं ये दो एक दिन के लिए आया ये दो एक दिन के लिए आया इस जगत में ये जगत मेरा जगह नहीं है ये कहा आ गया मैं ऐसा करके हर वगत तत्व तो ज्ञान चिंतन करना चाहिए नहीं तो ये जगत का साथ प्यार हो जाए किसी वस्तु किसी व्यक्ति हर वगत गुरु वैष्णव चिंतित रहते हैं बद्ध जी बोले वो लड़का वो तो बहुत अच्छा लड़का है अच्छा तो है ही है लेकिन फिर भी चिंतन है फिर भी अपना नज़र का सामने रखना चाहते कहाँ गया था कि ऊपर जाए किसी का साथ भेंट हुए किसी लड़की कुछ हो गया मन फंस गया बस हर वक्त गुरु वैष्णव चाहता है कि मेरा आंखों का सामने रहे कुछ भी करे एकदम बिल्कुल एक, एक सेकेंड मेरा नज़र का बाहर मत जा जब तक हम लोग गुरु वैष्णव का नजर का सामने निगाह में रहते हैं गुरु वैष्णव का निगाह में रहते हैं तब तक मेरा सुविधा है शांति है साक्षात चौतन्य महापुर रहते हुए देखो काला किश्वस चला गया भट्टोधारी के पास कहा रखा साक्षात चैतन्य महापुर पर किलेश्वर भगवान ये रूप ये सौंदर्य जो देखने का बाद किसी को रुचि होता है कि किसी लड़के के पापस जाए किसका रुचि होता है रुप को सही बात इसलिए बड़ा सुंदर बात बता है। देखो ये तो हम लोग हमारा शिक्षा के लिए चैतन्य महापू का भजन करना उतना इजी नहीं है सब जब भी सबसे इजी सबसे सीधा काम यही है और सबसे कठिन काम ये भी है रुप को साई पद इसलिए बताया कि देखो जब से मेरा मन कृष्ण चरण का जो नवनव नव सौंदर्य आस्वादन करने में लग गया तब से मेरा स्त्री चिंतन ये तो थिक्कार आ गया मेरा दुर्गम दूषित ये सब चीज जद वि ममो मनो कृष्ण पदारविन्द नव नव रसद ध्याम तुम आसित बतो नारी विस्मर्ज माने सुस्म निश्चिवन च मुख विकार भवती धिक्कार आ जाता मुख ऐसा कर लिखा है विकत हो जाता बद्द जीव का इतना दुर्बल दुर्बल है कभी भी कुछ हो जाए कोई गारंटी नहीं माया का प्रभाव इतना ज्यादा है ये कोई गारंटी नहीं कोई गारंटी हर बगत रोते रहो हर बगत रोते रहो गुरु वैष्णव बचाओ और भोजन पानी आदि जो कुछ बहुत विचार करके हमारा सामने इतना सारे प्रसाद आया है अच्छा अच्छा सब ले लो खाओ ही नहीं इसमें जितना मेरा ठाकुर जी प्रसाद बुद्धि ये ले लो थोड़ा ये ले लो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा। बस बस प्रसाद ये नहीं कि हम खा ले बस बुरा बस भजन हो गया इसलिए हर वस्तु हमारे सामने आते रहेंगे लोग सम्मान देंगे मेरे को लोग बहुत कुछ भेजें बहुत कुछ हमको देने का कोशिश करें लेकिन ये विचार है मैं कहाँ तक तो ले काल भी बामन जी का चर्चा हुआ था पामन महाराज बामन देव काल तो ऐसा तिथि था जब बामन देव और बामन देव भगवान दोनों का ही एक साथ ठाकुर जी का ऐसा ही मिला है <laughs> मैं तो इच्छा करके नहीं किया तो हो गया काल मैं घर में सोच ली आल बामन देवी जी का कथा और बामन जी का अगेवा बस अच्छा ये ठाकुर जी का इच्छा है न बामन देव भगवान जो है ये बोली महाराज के साथ बात करते करते ये सब बात रहस्य को खोला देखो जद्रश लाभ संतुष्ट प्र स्वते जो थे जो साधु कई भी ठाकुर जी के इच्छा से मिला इसी में जो अपना गुजारा कर लेते उसका ऊपर ठाकुर जी संतुष्ट होता है ठाकुर जी संतुष्ट होता ही है और उसका जो दिल है बड़ा पावर रहता है बहुत पावर एक व्यक्ति वाराणसी में शुद्ध ब्राह्मण वेद आदि पाठ करते बड़ा शुद्ध नियम है आजकल का जमाने में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता ये कि संभव है वो ब्राह्मण है गृहस्थी है देखने में गृहस्थी बीवी है वो है वो अपना भजन करते हैं और उसका नियम है सुबह से ले वो भजन करते रहे और सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो कुछ भी आ जाए बस उसी को लेके थोड़ा भोग लगाए ठाकुर जी को रंधन करके बस ऊपर सात पाए एक ही बार जो आए 12 बजे तक जो आया वही 12 बजे का बाद आए तो नहीं 12 बजे का अंदर जो आया उसी को लेके संतुष जो कुछ भी आया उसको लेके संतुष्ट वो पोतनी को बोल देते थे, थे आज इतना चीज आएगा देखना भजन करते करते तो बोल देते थे साधु है देखना पत्नी को बोल दे आज ऐसा ऐसा चीज आएगा ऐसा ऐसा करना भजन में बैठ जाती इतना ही और रसोई का बाद जो प्रसाद पाने के बाद जो ज्यादा हो जाए वो भी नहीं रखते रात को खाने के लिए कुछ नहीं बस इतना वही को करके भजन करते मथुरा में थे बहुत सारे तो ये जो है बड़ा आश्चर्य जो बात है आजकल का जमाने जो व्यवस्था हुआ जो बाबू सिंह महाराज व उच्चो कोटि का जितना सारे संत है वो लोगों का पास वास्तव रूप से जो रहता है उसका सुविधा होता है जो रहने का नाटक करता है उसका सुविधा नहीं होता उसका नुकसान उल्टा हो जाता है नुकसान सुविधा नहीं होता और कि ये जो संघ में रहना सेवा करना तो सौभाग्य की बात है लेकिन रहे ढंग से तब नहीं तो उल्टा हो जाए और गुरुजी के पास रहने से सुविधा मिलता है सारे आदमी हमको सम्मान ये सब है विचार और वर्तमान अवस्था ऐसा हो गया पहले था कि शुद्ध गुरु वैष्णव जो सामने आए जो सामने आए उसको भजन का आस्वादन दिला सके नाम क्या है हरी कथा क्या है वो जो आस्वादन है उसी आस्वादन को लेकर उस जिस परिस्थिति में जैसे भी हो वो सुखी रहता है का जमाने में ऐसा था खाने पीने का कुछ नहीं था मोटा चावल और एक साग बना की दाल बना कुछ ठीक नहीं है बस अकेला बस वो ठीक नहीं है कुछ ऐसा लेकिन फिर भी आनंद है क्यों वास्तविक जो आध्यात्मिक जो चीज है उसको मिल रहा है वास्तविक जो खुराक है जिस तो वास्तविक खुराक बोला जाता है बाहर में लूची पुरी हलवा ये तो खुराक नहीं है ये तो गला घोटने वाला चीज है आसरी जो खुराक है वो है हरिकथा कीर्तन वैष्णव संघ इसके द्वारा जो सुविधा होता है उसके द्वारा पवार है पहले कुछ नहीं था यहां तक कि एक कापड़ फट गया परम पूजा माधव गुस्तियों महाराज ये ब्रह्मचारी अवस्था का बात मैं कह रहा हूं हय गुरु ब्रह्मचारी एक का समय में ये सब जड़ जगत का कोई सुविधा नहीं था कुछ नहीं आप भजन को अगर नया बनाने का कोशिश करो जो सब जो लोग भजन को नया बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग वो मरेगा उसका शिष्य लोग भी मरेगा नया भजन का ये नया पद्धति नया पद्धति नहीं भजन वो शाश्वत तो है जो देखे गया वही उसमें कोई मॉडर्न कुछ नहीं होगा अब सब कीर्तन भी मॉडर्न हो गया खोल छोड़ दिया डोम धूम बजाना शुरू कर दिया मॉडर्न हो गया सब भक्ति मॉडर्न नहीं होता भक्ति नित्य नित्य शाश्वत तो है उसमें नया बात कोई कुछ नहीं चलेगा जो है वो है तो फौपात का समय में ऐसा था कि कुछ सुविधा कुछ नहीं था सुविधा एक है वो भजन का सुविधा अगर सर छोड़ के आए हो क्या अच्छा कपड़ा पहनना क्या अच्छा खाना खाना अब जब छोड़ के ही आया है सर जब हम सब छोड़ के आए कृष्णार्थ अखिल त्याग तो कृष्ण नामक वस्तु के लिए मेरा अंदर में प्यार है तो जगत का किसी वस्तु के लिए मेरा प्यार नहीं होनी चाहिए किश्नों में भी प्यार है गुरु विष्णु में प्यार है संसार में प्यार है झूठा बात है कोई नहीं सर एक साथ होता नहीं तुलसीदास जी ने बताया जहा राम तहा नहीं काम ऐसा अफिर रोबी रजनी नहीं मिले इकठान अब सूरज भी है अंधेरा भी है पूरा सूरज उस उदय है और निशा काल ये हो ही नहीं सकता रोबी रजनी नहीं मिले ठा हो ही नहीं सकता ये सब बारे में चर्चा हो वो आप देखोगे भक्ति परेशानु भव विरक्तिर अन्नत्र इत्यादि श्लोक है अपूर्व सुनोगे बा तो ये जो है इसमें परम ह ब्रह्मचारी बहुत दिन से कितना मैंने पूरा चैतन्य मठ जितना सारे खर्चा है सारे खर्चा ए परम की परम पुजवाद तुम्हारा ब्रह्मचारी और अपराकित ब्रह्मचारी जिस अपराखित प्रभु जिसका नाम है परम पुजरात भक, ये भक्ति सारंग गोसाई महाराज गोसाई महाराज यार ए दोनों ये दोनों ही कलेक्शन करके लाते थे और उसी से चलता कुछ नहीं था कोई इस भेंट देने वाला भी कोई नहीं था उस जमा आप तो भेंट देने वाला बहुत है तुम नहीं दोगे तूसरे देगी साधु तो लेना नहीं चाहता विशेष कोई सेवा तो ठीक है चलो कर दो इच्छा है तो करो हमारा मंगल हो जाए कुछ नहीं था और कपड़ा जो है एक कपड़ा को धो धो के एक ही कपड़ा आया बाहर से गमछा पहन लिया धो के उसको सुखा दिया सुखा के फिर पहन लिया एक ही कपड़ा पहनते पहनते जो फट गया फाटने का बाद भी कहाँ फटा बोले इधर फटा कपड़ा को घुमाकर कर और फटा जो जो जगह है उसको अंदर कर दिया और जो फटा जगह नहीं है उसको ऊपर कर दी। ऐसा करते कलाते चलाते चलाते जो एकदम हिम्मत हर गई एकदम शेष तब हाथ जोड़ के इंचार्ज जो है इंचार्ज के पास जाके बोले कुंजोदा आपका पास अगर कापड़ कापड़ अगर आपके पास ज्यादा है तो दे सकते हो कपड़ा फट गया आस्थि से ऐसा विनोम्रभाव से आपका पास अगर कपड़ ज्यादा है तो आप दे सकते हो यदि अगर है तो दे सकते हो नहीं है तो कोई बात नहीं विनम्रभाव ऐसा नहीं उधर हम ही हम इतना कलेक्शन करके लाते हैं और हमारे लिए कापड़ नहीं है चादर नहीं है उल्लू कहीं का अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है वजन में अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है कहाँ अहंकार बोलो जहा अहकार था भजन कहा होगा ऐसा बिनाम्रभाव कुंजोदा आपका पास अगर कापड़ ज्यादा है तो दे सकते हो कॉपड़ फट गया ऐसा बिनाम्रभाव है तो देते नहीं तो नहीं देते ऐसा भी जमाना था जिस समय चैतन्यमठ हुआ कुछ नहीं बाद में तो जमी डोनेशन हुआ पूरा बहुत पहले तो कुछ नहीं था सिर्फ चैतन्य छोटा सा हुआ नंबर मठवा नाटम मंदिर में नहीं है उस समय भिक्का में कुछ आया ठाकुर जी का पारस लगाया दो पारस ज्यादा चावल नहीं है चाल खत्म नरहरी बाबू नरोहरी प्रभु बोला भी नहीं किसी को प्रभुपात को बोले टेंशन आएगा क्या दरकार है ये दो पारस जो है थोड़ा भोग लगा के साग फाक थोड़ा थोड़ा बहुत जोखो जो, गोविंद जी को भोग लगा के और प्रभुपात जी को प्रसाद दिया व्यवस्था के प्रभुपात इतना पाते थे बाकी सब एक साथ जो साग डाल जो कुछ भी है थोड़ा बहुत था उसको मिक्स करके थोड़ा मादुकुरी करके अब उस समय प्रभुपात जो है क्या लाइब्रेरी से उतर रहे प्रोपात बोला क्या है आज आप लोग ऐसा माधुकुरी का क्या? क्या? चाल नहीं है क्या नहीं नहीं प्रभुपात हम लोग बोईराग को अभ्यास कर रहे हैं हम लोग बोराग्यो अभ्यास किया ये सब खाते खाते तो कुत्ता बिल्ली बन गया हम लोग हम बैराग्य अभ्यास कर प्रभुपात समझ गया कि कुछ नहीं रोया लाइब्रेरी में जाकर रोया इसके बाद प्रभुपात जी का जिंदगी में जो महापुरुष आए परम पूज्यवाद जिस महापुरुष आए वो लोग तो पूरा पृथ्वी में निशान फैला दिया और हम इतना गद्दारी कर रहे हैं गुरु वैष्णव के साथ जो पूरा गौड़ी मठ का नाम गौरियमठ का नाम और निशाना मिटाने के लिए हम व्यस्त है मैं तो साधु नहीं मैं सोचता कि मैं साधु नहीं मैं गोरिया मठ का नाम और निशाना मिटाने के लिए व्यवस्था कर रहा है मेरा चरित्र मेरा स्वभाव मेरा आचरण ये ऐसा है बड़ा दुख की बात है कहां वो आदर्श कहा वो आदर्श इतना ऊंचा आदर्श और कहां गिरा हुआ इंसान मैं हूं कैसे यह सब चर्चा करे कहा करें मेरे तो ऐसा लगता है कि अभी सब चर्चा बंद कर दो बाकी पूरा पूरा जैसे ठाकुर गुरुजी सादा सादावेश दिया है बस बैठ के नाम कर किसका पास बोले किसका पास बोले कैसे बोले सब शत्रु समझता है मेरे सारे दुश्मन समझता है ऐसा बात हो गया जो भी है बामून जी महाराज जी का ये जो प्रसंग है बामन महाराज जी बामन देव भगवान बताए कि अगर जद्रच लाभ के द्वारा संतुष्ट हो जाओ तो उसमें आपका मंगल है नहीं तो कभी भी संतुष्टि जो चीज है हमारा बिंदावन में कहावत है जब मिल जाए संतोष धन धूली जब मिल जाए सब धन धूल समान जब मिल जाए संतोष धन सब धन धूल समान संतोष धन अगर दिल में है कोई बेचैनी नहीं है आनंद से रहो कोई बात नहीं पहुपाध जी एक कहानी बोलते थे पोपाध जी बोलते आजकल के जमाने में ये तो सब बंद हो गया पर ऑलमोस्ट पहुपा उस जमाने में बोला था हरिकीर्तन हरिकथा तो बंद ही हो गया जी उस जमाने में बोलते था आप इस जमाने में हम लोग क्या बोले हरिकथा हरिकीर्तन तो बंद ही हो गया बंद हो गया बोला आ अभी तरह तरह के सुविधा देने का बाद तो हमारा बट में रहोगे तो तुम कहीं सुविधा हम देंगे रहो बट में ऐसा पोपाजी कहानी बोलते थे एक जमींदार का उधर को को, कोई नौकर चाकर टिकते नहीं डांटते नहीं दो दस दिन काम करते उसका सलाम दे चले जाते बोला हम आपका पास रहेंगे नहीं इतना सेवा है इतना सब कुछ है हम नहीं गई इतना कम तंखा है तो जमींदार बड़ा चिंतित हो गया तो तंखा तो मैं दे रहा हूं फिर भी संतुष्ट नहीं है कैसे क्या किया जाए बोल के बड़ा चिंतित है कभी कभी तंखा बढ़ा भी देते ठीक है दो सौ रुपया ज्यादा देंगे चल रह जाओ थोड़ा काम कर फिर भी बोले किस दिन बाद नहीं हम रह जाएंगे हमको इतना सेवा है इतना हम क्या, कैसे कर सके इतना परिश्रम तो दोस्तों का सामने उसका एक दोस्त दोस्त है एक दोस्त का सामने बातचीत किया बोला देखो हमारा उस साथ में कोई भी नौकर टिकता नहीं काम का आदमी सब चले जाते हैं ऑफिस का काम है दफ्तर में बैठना है और ये सब बाजार जाना बहुत सारे सेवा है बहुत सारे काम है सेवा तो बोल नहीं सकता ठाकुर जी का जो विषय है वो इसमें ही सेवा बोलते ऐसे वो लोग बोलते हैं वो लोग यह भाषा है हम बोला एक्चुअली सेवा जो शब्द है ये किसी भी चीज में यूज नहीं किया गाधा घोड़ा समाज सेवा गाधा का घोड़े का सेवा कुत्ता का सेवा मानव सेवा होता ही नहीं इस सेवा तो मात्र भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का साथ जोड़ा हुआ जो वस्तु है गुरु इस तो धाम नाम सेवा शब्द तो किसी जगह यूज नहीं होता जो भी है हमने तो उसका ही बात बोलना है भले ऐसे जमींदार बहुत दुखी हुए तो उसका दोस्त उसको सलाह दिया बोले ऐसा करो तुम्हारा पास नौकर रह जाएगा हम एक बुद्धि दे देते बोले क्या बुद्धि बोले आपका जो भोजन होता है ना भोजन में जितना व्यवस्था है आपका भोजन का जो व्यवस्था है उसी भोजन का अंदर नौकर का भोजन का व्यवस्था कर दो और स्पेशली गावा घी है ना गो माता का गवा घी और बालाम चाल चाल जानते हो बलाम चाल जो एक न सुपरफाइन वो बलाम चाल घीऊ जरूर देना बाकी तो सब रहेगा मछली आदि सब तो रहेगा ही वही विशेष देना करके आपका जो भोजन का व्यवस्था उसी भोजन का अंदर उसको कर देना वो खाते रहे बोले उसमें तो मेरा घाटा घाटा जाएगा घाटा कुछ नहीं जाएगा खाने दो ना उसको छ महीना खिलाओ उसका बाद बुद्धिया है छ महीना खिलाओ उसको और छ महीना खिलाना शुरू कर दिया पहले तो उसको राशन मिलता था काकर वाले चावल और थोड़ा वो साग पत्ता कुछ मिले तो मिले ना मिले नहीं मिले हाँ ऐसा खाने का अभ्यास था बाद में जब हुआ ऐसा छ महीना लगातार खाते खाते जब बस बन गया तो एक दिन नौकर बोल रहे महीना हो गया तंखा बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो हम नहीं रहेंगे तो दोस्त ने सिखा दिया तब तो बोलना हम नहीं रखेंगे तुमको बोल देना तो छ महीना अभ्यास पड़ गया बालाम चाल और गवा गा, का घी ये खाने का अभ्यास हो गया उसके बाद मालिक बोल दिया तेरे को हम नहीं रखेंगे जा, जो तंखा दिया और वही देंगे इसके बाद नहीं देंगे वो चला गया गुस्सा करके दो दस दिन रहा हमारा रहा नहीं जाए क्योंकि अब अभ्यास बन गया बालम और घी खाने का वो कैसे खाए कांकड़ पाथर कुछ मिलता ही नहीं इसमें दुखी और क्या मालिक आप जो दे रहे हो उसी दो उसी व्यवस्था में हम रह जाएंगे कोई चिंता नहीं वो आ गया अब हमारा जो मठ का व्यवस्था वो ऐसा हो गया इसका बोलो तेरे को फॉरेन ले जाएंगे लड़की दिला देंगे फॉरेन लड़की पैसा तेरा नाम पे दे देंगे तेरे को गुरु बना देंगे हिम्मत ही नहीं है जो आध्यात्मिक शक्ति हम काल इतना काल बहुत बात चर्चा करने की इच्छा था जब तक भगवत आवेश ना हो जाए जब तक भागवत भगवत आवेश ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति गुरु का काम नहीं कर सकता चाहे गुरु बना के गया है तो क्या होता तुमको गुरुजी जी आचार्य बना गए तो हमारा क्या है गुरुजी की पाकिया था तुमने कृपा खो दिया तुमको संपत्ति दिया गया था तुम खो दिया तो क्या होगा उसमें जब तक भगवत आवेश ना हो किसी बाप का हिम्मत नहीं गुरु का काम करे भगवत आवेश होगा हर वकत शाम शॉर्ड इंडक्शन एक तो जैसे आवेश है नशा जैसा बावन गो सिंह को देखने से पता हो सब वक्त नशा जैसा कैसे बात करता है कैसे क्या करता है लेकिन शिशु लोग सब समझता ही नहीं आजकल जो है कोई समझता ही नहीं गुरु का पोजीशन क्या है साधु क्या है सब एक हो गया सब तुम भी है हम भी है तुम भी चुप हम भी चुप सैंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे तुम भी चुप हम भी चुप आश्चर्य के बाद हो गुरु वैष्णव का जो पोजिशन है गुरु वैष्णव से जब तक हम ये तेज जो शक्ति जब तक ना ले सके कुछ नहीं होने वाला देखो भागवत जी महापुराण का जो प्रसंग है एक एक करके उसमें आपको ऐसा लगे महाराज यहाँ इतना हंग, इतना हंगामा हो रहा है सारे वास्तविक ये हंगामा नहीं है ये इच्छा करके ठाकुर जी ये भगवत और भागवत चरित्रों का स्थापन किए जैसे जगत का आदमी इस विषय में चर्चा करे उसका बुद्धि खोल जाए कि देखो भगवत भजन ऐसा है उसमें तरह तरह का मुसीबतें आते रहे ये सब समझाने के लिए भगवत भागवत चरित्र जो कुछ भी है ये सब हमारा सामने भागवत जी महापुराण में जितना सा घटना इसमें कोई अश्लील बात नहीं है आपको लगेगा इधर अश्लील बात है महाराज जी क्या हुआ लेकिन बातें ले किसी भी चीज अश्लील नहीं अश्लील तो हम है हमारा अंतर है अश्लील हमारा अंतकरण जो है वो इतना गंदा है को हमको लगता है गंदा चीज है, गंदा कुछ चीज नहीं या जो चीज है सब एकदम भगवत जी महापुराज में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको फेंकने वाला चीज है सब एक जहां भी देखो प्रथम स्कंद अंतिम सब एक ही बात है अब इधर जो है काल आ, काल तक जो चर्चा हुआ उसके बाद हम बोले देखो सत्तोव्रत नाम की एक राजा सत्योव्रत नाम के राजा कृतमला नदी में स्नान करने गए तो उधर क्या हुआ बोले वहाँ एक मछली छोटा सा इतना हाथ में आ गया तर्पण करने का जल तर्पण करने का टाइम तो राजा ने इसको पानी में फेंकने का कोशिश किया हाथ में आ गया तो वो मछली जो है सफरी वो बोल उठे कि राजन मेरे को मत छोड़ो मैं भयभीत हूं मेरा इतना बड़ा मैंने पानी में आप फेंकोगे तो मैं भयभीत हूं आपको हमको, हमको लेके आप संभालो तो उसका डर देखकर राजा ने उसको उठाकर ले आए कम, अपना कम, कमंडलू में रखे उसके बाद वो बढ़ते रहे बढ़ते-बढ़ते और बोले राजन मेरे को मुंडुल में मत रखो मेरा जगह नहीं हो रहा है मैं बढ़ गया शरीर बढ़ गया उसके बाद उसको उठा के एक बड़ा कलसी में रखा उधर थोड़ी समय में बोला राजन हम बढ़ गया है हमको उठा के रखो बड़ा जगह पे हम हो है हो नहीं रहा है ऐसा करते हुए कर बढ़ते रहे अंतिम में राजा हैरान हो गए आखिर तुम हो कौन है आखिर तुम हो कौन जो इतना बढ़ रहे हो हमको तो लगता है वो व्यापक वस्तु ब्रह्म वस्तु हो आप समझ लिया बोला हमारा पास धोखा मत दो दोन हो बताओ ऐसा तुरंत रहते सेकंड सेकंड में क्या बात है इतना बड़ा जलाशय में रखा वो बढ़ गया राजन हमको उठाओ दूसरा जगह रखो फिर उधर पड़ा हुआ फिर क्या बात है क्या चक्कर है बाद में पता चला ये ब्रह्म वस्तु है ये एक स्वाभाविक वस्तु नहीं ठाकुर जी स्वयं मत्स्य भगवान का रूप पकड़ कर आए हुए हैं बोलो मत्स्य भगवान की है मत्स्य रूपी भगवान हो या तो बराहुर रूपी भगवान हो या तो कूर्म रूपी भगवान हो सारे चर्चा में आया भागवत चर्चा में लेकिन किसी भी हालत इसका कोई स्वरूप का विकृति नहीं होता ठाकुर जी ठाकुर जी है कभी बराह रूप पकड़कर कभी कछुआ रूप पकड़कर मत्स्य रूप लेकिन इसमें मत सोचो कि इसमें ठाकुर जी का विकार हुआ विकृत हुआ मायावादी जैसे बोलते हैं ठाकुर जी का ब्रह्म का विकार हुआ ओके जगत हुआ अरे महाराज ब्रह्म कैसे विकार हो ब्रह्म तो निष्कलम अनंतम अशीष भूतम इसका विकृत कैसे हो निष्कलम को विशुद्ध इसका विकृत कैसे हो संभव नहीं मायावादी का विचार ठाकुर जी का ये सब जो स्वरूप है मत्स्यूपी भगवान बराहरूपी भगवान कुर रूपी सारे हम बताएं पंचम स्क चर्चा करते समय है, याद है इस द्वीप में नृसिह भगवान रहता है उस दिन में कर्म भगवान बोला था हैं इलावृत वर्षो में शंकर भगवान अर्चन करते हैं शंकर सन को सब बताया प्रहलाद महाराज इसी वर्ष में बोला था सब चर्चा किया था बोला था न कुछ याद ही नहीं रहता किसी को एक एक दीप पे एक एक भगवान का स्वरूप इच्छा करके बैकुंठ जगत का वैकुंठ जगत जो है उसका छोटा छोटा एक ब्रांच खोल दिया ठाकुर जी वैकुंठ त तो तो जा नहीं सके इसे ठाकुर जी क्या क्या बैकुंठ जगत जो है बोले बेचारा आ नहीं सकेगा कैसा करे वो बैकुंठ जगत का सब अलग अलग जो प्रकोष्ठ है उसका एक एक ब्रांच खोल दिया ऑफिस इसमें छोटा छोटा ऑफिस खोल दिया इसमें क्या हुआ इसमें रामजी का आराधना हो रहा है इसी दीप में रोमी इसका आराधना हो रहा है छोटा छोटा ब्रांच हो गया वैकुंठ जो कह जाओ बद्रीनारायण जाओ बद्रीनारायण क्या है वो तो वैकुंठ ही है अनुभव लेके जाओ तो वैकुंठ ही है क्या है वैकुंठ है तो तुम जैसा पागल जाए तो क्या देखोगे वैकुंठ साक्षात है जो लोग अनुभव लेके जाता है वैकुंठ है साक्षात ये जो है अभी मत्स्य भगवान जी ने अपना स्वरूप बोले बोले हम ठीक आप ठीक पकड़ा मैं वो ब्रह्म वस्तु हूं और आज से सात दिन का अंदर प्रलय आ जाए और सारे पृथ्वी जलमग्न हो जाए पानी पानी भर जाए अबे कैसा करो हे राजन तुम जितना सारे औषधि है धान चाल जौ गांव जितना सारे औषधि है सब अपना एक नौका आएगा बड़ा सा नौका आए बोट आएगा है किश्ती उसमें सारे ये सब औषधि लेके चढ़ जाओ उसमें सप्तर्षी सप्तर्षी भी रहेगा और आपको सबको सब लेकर मैं पूरा प्रलय काल का जितना समय है एक प्रलय काल का जितना समय है उसमें विहार करेंगे प्रलय पानी में प्रलय का जो पानी है उसमें हम विचरण करते रहेंगे ऐसा करना जब आएगा बोट तो ऐसा करना वो एक जो रस्सा से बांध देना मेरा ऊपर जो सिंह है साहब ये जो ये बोल रहा है मछली मछली मा, भगवान बोले मेरा सर पे जो एक सिंह देखोगे सिंह का साथ रस्सा को बंद हो गए और खींचते रह गए हम और रस्सा भी ऑर्डिनरी नहीं है शेष ना ऐसा करके प्रलायकालीन है ये में बिहार करते रहे बासुकी नाग को बांध दिया था ऐसा करके बिहार कर दें और उस समय में तुमको बहुत सारे उपदेश देंगे सब कुछ ऐसा करके बड़ा ये जो ये जो सनातनम ये सनातन ब्रह्मो कालीन समय में बिहार किया था मत्स्य भगवान सत्यव्रत जो राजा को कीपा किए थे बहुत सारे कीपा ऐसा करके अष्टम स्कंदों का जो छोटा बहुत छोटा चौट चर्चा है चर्चा मोटा मोटी हो पाया पूरा तो होना मुश्किल है बहुत दिन से चर्चा होना पड़ेगा तब हो पाए अब इधर जो है चर्चा होते होते काल हम बताया था जितना सारे मोनू हैं मोनू लोग के बारे में बताया चौदह मोनु चौदह मोनू का अलग अलग हम चर्चा किया था कौन मन कौन सी मन अंतर में क्या हुआ था इस बारे में हम चर्चा की इसमें जो है पूरा नवम स्को में विशेष है पूरा बंशा बोलेगा उसका जो खानदान है इसका व्याख्या एक बात हम हमारा याद आ गया एक बात याद आ गया ये नहीं बोलने से तुम्हारा सिद्धांत तो गलत हो सकता प्रहलाद महाराज जो प्रहलाद महाराज को जो निशिंगोदे बोला था बोले थे ना इक्कीस पीढ़ी तक तड़ जाए इक्कीस पीढ़ी जो शब्द हम यूज किया लेकिन उधर जो भागवत का शब्द है वो जो शब्द है इसका माने ऐसे ही करो तो ठीक नहीं तो समझने का टाइम उल्टा हो जाएगा भले उधर लिखा था तुम्हारा सप्त भीर तुम्हारा त्रिशप्त पिता माता जिसका साथ तुम्हारा संबंध है वो तड़ जाए ये वहां वैसा नहीं था ये वाक् नहीं था कि तुम तुम्हारा एक पीढ़ी पीढ़ी तो बोलने का हम बोल दिया अगर गलत सिद्धांत करो तो उल्टा हो जाए पिता पिता भी पीता, माता जो है वो हैं, त्री शब्तों, त्री शब्तों में में में अर्थात मल्टीप्लाईड बाई सेवन सेवन त्रिशप्त मतलब तीन सात इक्कीस ये इक्कीस पीढ़ी जो बोला पीढ़ी नहीं बोलना चाहिए ऐसा तो हम बोला नहीं बोलने से दूसरा को कोई शब्द है ही नहीं बोला तुम्हारा जो संबंध जोड़ा हुआ तीन पीढ़ी तीन पिन में तुम्हारा साथ संबंध जोड़ा हुआ जो है वो पिता माता सारे ये बात को तो ध्यान रखना बाद में हम जब आगाम समय मिले तो और चर्चा करेंगे इधर नवम स्कंधो का चर्चा शुरुआत हुआ आज ही नवम स्कंधो खत्म होना चाहिए और सायकालीन अधिवेशन में विशेष करिए राम जी का चरित्र आदि सब चर्चा हो पाएगा और अभी जो है नवम स्कंध शुरुआत हुआ हम पहले भी बताएं चौदह मोनु का अलग अलग जो पोजीशन हैं कब कौन मोनु सावर्णी मोनु दक्ष सावरणी मोनु है सब बताया था कौन मोनु का समय में भगवान किस रूप पकड़ कर इंद्र भक् इंद्र जी को सहायता किया सारे सब चर्चा किया ये सब विषय में चर्चा चाक्षुष मन्नंतर रोहिवत मन्नांतर है यह सब सावर्णी मन नंतर दक्ष सावर्णी मन सारे जितना मन नंतर है एक एक मनंतर में एक एक मनु अपना पूरा परिस्थिति स्थिति को संभालते रहते हैं इस बारे में बोला आज जो श्लोक देकर शुरू किया उसका भी व्याख्या हम सायंकालीन अधिवेशन में करेंगे आप सोचोगे अनंत विश्व ये जो है और ये विश्व को कैसे संभाले ठाकुर जी अनंत विश्व अनंत इन्फिनेटी विश्व को आ थोड़ा अपना शरीर को भी संभाल नहीं सकते हो तो क्या करोगे सेवा गुरु वैष्णव अपना शरीर और मन को भी संभाल नहीं जो अपना बोल के मानते हो उसकी भी संभाल नहीं होता या तो कपड़ा गंदा रहता है तो ये बिस्तारा खराब हो जाता है या तो आरती नहीं होता ये तो खाना इधर उधर हो जाता है ट्राई टू तो कंट्रोल योर हम तो हमारा ऊपर गुस्सा हो जाता था वर्तमान जो सब लोग हैं हम बोला देखो उल्टा सीधा मत बोलो पहले ये जो आप लोगों का जो मठ में लोग आया है जितना इस सबको कंट्रोल करो पहले पहले भजन बाद में करे पहले सब कोई का अभ्यास को सुधारो जितना सारे बद हो गया व्यासन लग गया कोई रेडियो नहीं सुन के रह नहीं सकता मोबाइल का उल्टा मोबाइल में इंटरनेट चलाए उल्टा पलटा अखबार पड़े किस मतलब का है तुम हरिकथा नहीं सुन सकते हो तो अखबार देगे दो घंटा ये सब तो हम सहन नहीं करेंगे हाँ ये सब हमारा काम नहीं है तो जो भी है हम बार बार विनती करते हैं जी जितना सारे आदमी रहता है ये लोगों का आदत जो है अभ्यास जो है इसको बदलो पहले जब तक आदत ना बदले तब तक कुछ नहीं होगा ये जो आदत को पूरा बदलो बदल के पूरा सही ढंग से रस्ता पे आओ उसका बात भजन करोगे नहीं तो घर चले जाना अच्छा है तो उल्टा अपराध होगा घर चले जाओ नौकरी चाकरी करो रहो हम तयगी ठाकुर का भा जब तैगी व्यक्ति का संख्या बढ़ गया समाज में तो यह सोचना यह कोली का एक एक गेम है भक्ति मीन ठाकुर का कहना हमारा कहना नहीं है भक्ति मेन ठाकुर जी ने बोला जब देखो के तैगी का संख्या बढ़ गया तो ये सोच के रहना तो उसमें कुछ मामला कुछ गड़बड़ है दाल में कुछ काला है तैगी उतना सीधा नहीं ठाकुर जी का चरण में हर कुछ दे दिया तब हो सकता उतना जल्दी नहीं चलो इस तो अभ्यास में है अभ्यास करो अभ्यास करते रहो अभ्यास जोग में माना नहीं है अभ्यास करो लेकिन चेष्टा रखो चेंज करने आदत अगर बुरा बन जाए तो मुश्किल बस अभी नमस्क में मुझे श्राद्ध मनु है ये ब्रह्मा का मानस पुत्र मरीची मरीची का पुत्र कश्यप और दक्षि आदिति ये कश्यप का पत्नी उसके गर्भ में भी इसका गर्भ में विभत्सन जन्म गुण के विभत्संघ का, का पुत्र मनु विभत् का पुत्र मनु और इसके नाम ही है विभत्सं पुत्र जो मनु है इसका ही नाम साधेव और भगवान श्री कृष्ण गीता में जो बोला है, आप देखा हम ये तत्व तो जो है हम मोनू को बताया था मोनू से विभत्सन ये आया है ना मोनोवे प्राहो मोमो मोनो विवक्षक ये विवत्सने विवत्सन को बताया था हम मोनू को बताया था यही है वो ये है वैसा इसके बाद ये महाकाल की प्रभाव है ये प्रभाव के द्वारा ये दिव्य ज्ञान खो गया प्रलय वेद संगीताम जो है इसके द्वारा पूरा खो गया दिन दिन पे दिन ऐसा हो रहा है गण ज्ञान दिव्य ज्ञान ह्रास हो रहा है कि, कि वो पावर को लेने वाला कोई आदमी नहीं है पावर को गुरुजी से पूरा ले तो उसका रहेगा लेने वाला कोई नहीं है इससे धीरे धीरे दिव्य ज्ञान का जो जो पावर है धीरे धीरे कमती होते जा रहा है कि कोई तो ग्रहण नहीं करने वाला है बहुत मुश्किल से हो रहा है अभी ये जो विवत्सन का पुत्र जो मनु है मनु जो है मनु इसका नाम है शार्धदेव मनु मोनू का कोई लड़का लड़की नहीं था कोई पुत्र नहीं था और इस अवस्था में क्या की उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा जुगो का आयोजन की पुत्रष्ट जग्गो वेदों में ऐसा है कि पुत्र प्राप्त के लिए जग्गो करो तो पुत्र हो जाएगा ऐसा व्यवस्था है लेकिन यह नहीं करनी चाहिए ठाकुर जी को सेवा करो ठाकुर जी का भजन करो और कोई कामना वासना हृदय में रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा मामला गड़बड़ हो जाए कोई कम ना बस चाहे हमारा कुछ मिले अच्छा जिसको तुम प्रसाद बोलते उत्तम प्रसाद और उसके बाद उसका रूखा रोटी दोनों में संतुष्ट रहो कुछ नहीं मिलते आपका इधर कितना जरा अच्छा अच्छा दिया हम कहा फेंके तो फिर ये अभ्यास बना लेंगे क्या हमें कभी नहीं बनाएंगे जीते जी हम अभ्यास नहीं बनाएंगे हमारा वो मधु उसी में हम जियेंगे और तुम्हारा खाना तुम रख दो हम इसी में अभ्यास करें बाद में क्या होगा फिर चिंता आ जाएगा हमको कोई दे घी कौन देगा दूध कौन देगा हाँ वजन छूट जाएगा उसी का चक्कर में एक दफे फोपात बोलते हैं गीतार और शार बोलते हैं अरे गीता का संसार मतलब क्या क्या गुरुजी जी गीता दिया है शिष्यों को गीता को संभाल के रखना पाठ करना और चूह आके गीता को काट देता क्या करे चूह बड़ा बदमाश है कैसे क्या किया जाए गांव का बोले महाराज ऐसा करो बिल्ली लगा लो बिल्ली को रखो चूह हट जाएगा तो सीधा बात है <laughs> बिल्ली को रख लिया बिल्ली जब रखा बोले महाराज बिल्ली को क्या खाने दे हम तो रोटी सूखी सूखा सुखा रोटा बोले नहीं दूध चाहिए नहीं तो दूध तो भिक् नहीं देखे तो गोपालन पालन करो गो पालन किया गो के चक्कर में से घास फूस लाओ गौ माता को सेवा करो ऐसा किया सारे उसका लिए लड़का रखा ऐसा करके गीता का पूरा संसार हो गया पूरा एक गीता का चक्कर के पूरा संसार ये है हमारा गीता का संसार हमारा एक गोरियम गीता का संसार नहीं है ये गौरांग मापू का संसार इसको संभालने के लिए दूसरा बुद्धि ठीक होना चाहिए नहीं तो होगा नहीं जो भी है लड़का लड़की ये हमारा जितना सारे समस्या ये ये गुरु वैष्णव का जो भजन बल है इससे तो चला जाए लेकिन उचित नहीं गुरु वैष्णव का जो भजन का जो पावर है इसके द्वारा ये इस सब सुविधा नहीं लेनी चाहिए लेने से उल्टा हो जाएगा बाद में अभी तो सुविधा भी बाद में उल्टा हो जाएगा पखंडी बन जाता आदमी तो अपुत्र कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने यज्ञ किया योग्य होने का बाद होता बोले क्या चाहिए लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए राजा बोला कि हमको लड़का चाहिए और रानी रानी बाद में आई आके होता को बोले लड़की देना बिल्कुल राजा का चलता ही नहीं सब घर में रानी कही चलता है राजा का चलता नहीं हर घर में जाओ देखो रानी कही चलता है राजा का कोई नहीं राजा को चुप करा चुप हो जाओ मैं जो बोलूं वो चले हर घर में रानी कही चलता है राजा का नहीं चलता है. चाहे आत्मदेव हो रो कुछ भी हो हर घर में एक है ते इधर जो है अभी रानी आके कहेगी गई कि हमको कन्या चाहिए कन्या हो गया राजा बड़ा गुस्सा में गए क्या कर रहे हो आप लोग शुद्ध दो अब आप, आपको हम बोला कि लड़का चाहिए ता आप लोग क्या ब्राह्मण इतना तेजस्वी है आपका क्या गलती हो गया क्या क्या हो गया क्यों बेटी हो गया बोले महाराज हम क्या करें आपका बीबी आके बोल के गया बीबी बोले हमको नहीं चाहिए लड़की बात झगड़ा आ गया तो फिर उसका बात क्या हुआ वैशिष्ट मुनि बड़ा दुखी बोले ठीक है तुम चुप हो जा दुख मत करो हम अपना भजन बल से उसको लड़का बना देंगे लड़की को तो ऐसा करके हम उसको क्या किया इसका बाद उसको लड़का बना दिया उसका नाम इसका नाम दे दिया सुदुन्नो क्या किया सुन लड़का बना दिया अपना भजन का पावर से देखो अपना भजन का पावर से ये सब होता है आजकल के जमाने में साइंस ऐसा हो गया वो लड़का होते होते लड़की एक ही जिंदगी में हम सुन के पागल हो गया अमेरिका में हुआ भले उसको पूरा ऑपरेशन में करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया करके वो लड़का को लड़की बना दो अरे राम बना दिया हम नाम नहीं बोलेंगे इस भजन का मसला है। हम सुनते हैरान हो गए बात क्या है कर दिया वो मर गया अभी जो है। आ, बड़ा कलाकार था बड़ा उस अब नाम लेने से हमारा जुआ दूषित हो जाएगा उसमें नाम नहीं लेंगे सब पशु से भी अधम नाम नहीं लेंगे ये तो तुम्हारा हालत है शुद्धुन्न क्या सदुन्न अभी मोनू जो है मोनू बाद में भजन करने के लिए जंगल में चले गए और सुद्दुन के बैठा के गए शुद्ध अभी भजन सदन अभी क्या किया राज सिंहासन में बैठे और शिकार करने के लिए जंगल को गए जंगल जाते जाते घूमते फिरते घूमते फिरते क्या हुआ एक जगह घुसा तो देखारी एक जगह घुसते सारे जो अपना मंत्री मंत्री को लगे गया घोड़ा सब जितना सारे गया सब लड़की बन गया घोड़ा घटकी हो गया और सब एक दूसरे के देखते लगे लड़की कैसे बन गया हम लोग लड़का तो था हम लोग हे ये कैसे हो गया देखते रह गए बड़ा आजब की बात है स्वीकार करते तो इधर आया वो सब लड़की बन गया आईरान की बात है राज्य में जाए कैसे शर्म की बात है राजा है उसके बाद इसका एक कहानी है इलावित तो सुपोल के एक जगह है वह हरो एक दफे की कर रहे थे और अपना हरो गौरी शंकर पार्वती अपना में आपस में सा वो उस समय एक ऋषि जो है कोई ऋषि वो सब आ गया था आ आ गया था हरो और एक दफे ऋषि लोग जो है शंकर का दर्शन करने के लिए आए और देखे हर लीला कर रहे हैं तो बोले पिता माता लीला करे माता का कर लीला देखना नहीं चाहिए और वापस चला गया ठीक है व्यस्त है चला गया इस समय पार्वती बड़ा लज्जा भाई लज्जित हुई और स्वामी को बोले कैसा है देखो बोले पिए कोई चिंता नहीं आज से ऐसा कर देंगे ये जयगा कोई भी घुसे तो लड़की हो जाए लड़का नहीं रहेगा तब तो तुम्हारा शर्म की बात है कोई बात नहीं ऐसा करके शुद्ध इसी जगह को मालूम नहीं था और घुस गया था उसी जगह और फिर लड़की बन गई अब आए कैसे बड़ा दुखी भाई और गुरुजी जो है खानदान का गुरुजी जी है कौन वशिष्ठ मुनि गुरुजी ऐसा हो गया गुरुजी बोले ऐसा कैसे हुआ बोले इधर गए हाँ वो तो होगा ही तुम होता क्यों गया हमको मालूम नहीं था और तुम लोग हम कुछ नहीं कर सके तो ऐसा करो हम शंकर भगवान का आराधना करें ठहर जाओ थोड़ा दिन छुप के रहो प्रजा लोगों को पता ना चले कि तुम लड़की हो गया है हो गया ही हो तो शंकर भगवान का बड़ा आराधना किया शंकर भगवान बोले क्या चाहिए बोले इसको हम तो लड़का बनाया था अब आप, आप फिर लड़की बन गया आप क्या करें आपको उसको लड़का बना दो शंकर भोला देखो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा इधर जो वचन है वचन तो झूठा हो जाएगा तो ऐसा कर सकता तुम्हारा भी आधा वचन रहे मेरा भी आधा वचन रहे अतः एक महीना वो स्त्री रहे एक महीना पुरुष रहे ऐसा कर दे बोले चलो ठीक है प्रद जाके एक महीना राजगद्दी पे बैठे जब एक महीना हो जाए फिर शर्म गुवारे घूमता लगा के गोपन में चले जाए गुप्त अवस्था में इसमें प्रजा लोग बड़ा दुखी भाई प्रजा बोले ऐसा नहीं चला कैसा राजा है ये बेकार ऐसा नहीं चलेगा बोल के दुखी भाई ये मोनू का जो पुत्र है उसमें मोनू का जो है ये मोनू का पुत्रगन जो है मोनू जो पुत्र जो है इक्खाकू निगो निगो राज का नाम सुना इखाकू का नाम सुना बहुत सारे बात हम नहीं बताएंगे सिर्फ नाम ये नाम जो है ये नाम सुनने का साथ साथ ही आपका मंगल होगा नाम सिर्फ नाम नवम स्कंध में जो नाम की चर्चा है सिर्फ नाम सुनोगे तो आप बड़ा मंगल होगा इतना सुंदर है तो इख हाकू उसके बाद निगो महाराज सरजाती दृष्टो दृष्टो करुष नरिशत त्रिषद नभग कवि जो नभग है इसका नभग, नभग नंदन जो है ये नाभाग आ नभाग नंदन और अम्बरीश आएगा ये सब प्रश्न बाद में आएगा बहुत सारे बात है हम सर बात उठाएंगे नहीं इसमें आप समझ नहीं पाओगे तो ये जो है इसमें इक्खाकू का नाम सुने होंगे इक्खाकू निगोराज सरयाती निगोराज का भी बड़ा नाम है बड़ा दानियों में नाम आता है बड़ा दानी ये निगोराज जो है इसका प्रसंग आएगा देखो कि दस उसको में निगोराज इतना बड़ा दानी है फिर भी उसको बड़ा शास्त्री मिला कैसा शास्त्री बोले उसको एक जन्म हुआ था कीकोलास बन कुएं में गिरा हुआ था इसका प्रसंग आएगा दर्शन कंध में अब जब इतना सारे कृष्ण भगवान ने उसको उठा प्रसंग हम डिटेल्स बोलेंगे बाद में अभी तो थोड़ा स्पर्श कर रहा है उठाया था उसको और जगतवासी के सामने ब्रह्म कभी भी ब्राह्मण विष्णु का चीज का हरण मत करो अनंत काल मरोगे ब्रह्म वस्तु का हरण मत करो विधवा का जो वस्तु है उसको हरन मत करो ये करने से कभी भी आपका मंगल नहीं होगा निगोराज जो है निगोराज निर्दोष है बड़ा भारी राजा है इतना सारा योग्य किया इतना दान पुण्य किए अब क्या करे बेचारा क्या करे बेचारा अभी उसका पनिशमेंट मिला निगोराज को बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस मसला को खोला सबको का सामने दिखाने के लिए दे देखो इन्होंने कुछ नहीं किया किया फिर भी इसको इतना बड़ा सास मिला क्या किए पहले निगोराज बोले महाराज हमने कुछ नहीं की बड़ा बहुत दान पुण्य किए बहुत पूरे जगत में अगर दानी दानी व्यक्तियों में किसी का नाम आता है तो निगोराज का नाम पहले आएगा निगोराज हरिश्चंद्र इसका नाम आता है भाई मैं क्या करूं मेरा ऐसा है किसी नसीब खराब है मेरा गोदान किया था एक दफे बहुत गोदान किया एक दफे गौदान किया और ब्राह्मणों ने लेके चला गया और एक गौ माता एक ब्राह्मण का घर से दूसरे ब्राह्मण के घर में चला गया ये हमारा कोई कसूर नहीं है वो ब्राह्मण आके मेरे को शिकायत किया कि आपने मेरे को एक गौ माता दान की और वो गौ माता वो वो उसका उधर वो चला गया कैसे ले लिया राजन बोले हम समाधान करेंगे दोनों ब्राह्मण को बुलाए बोले महाराज ये इसका इसका इसका ये गोमाता है भाई कोई क्या प्रमाण है इसका है हम नहीं देंगे तो ये ब्राह्मण को बोले महाराज आप मान जाओ आपको इसके बदले में हजारों गोमाता हम दे देते नहीं हमको हजारों गोमाता नहीं चाहिए वो गोमाता चाहिए बोला हम क्या करें दोनों में लड़ाई और साफ आ गया मैं किलास जन्म हो गया देखो हमने कोई कसूर नहीं किया हम बोला देखो इसका बदले में सौ हजारों गो दे रहे हैं नहीं लेंगे वही गो हमको चाहिए इतने में झगड़ा हो गया अब ब्रह्म सुहान का दोष लगा मेरा हम तो कुछ नहीं किए बस मेरा की क्लास जन्म हुआ बाद स्वरूप हुआ की क्लास जन्म का जो साप था वो मिट गया ये जो पूरा जो है इसमें जो बहुत सारे घटना आता है हम तो ये मनु पुत्रों में निगोराज का बात उठाया थोड़ा इंडिकेशन बाकी सारे जितना सारे मनुपुत्र है सब एक एक बहुत सारे घटना है हम सरजाती का बात को उठाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम बताएंगे नवभक् का तो बात बताना ही पड़ेगा नहीं तो अम्बरीश आए ना अम्बरीश का विचार आएगा अम्बरीश महाराज भागवत बोलते ही वित्तासुर अम्बरीश भागवत कथा बोलने का सर था भाई भागवत कौन सी ये है बड़े जहां वित्तासुर जहां अम्बरीश का प्रसंग है धूप महाराज प्रहलाद महाराज ये छोड़ के होता ही नहीं जाप करके जाओ तो संभव नहीं सर का प्रसंग है मनुपुत्र तो उसका कन्या है सुकन्या सुकन्या नाम का एक कन्या उसको लेके घूमने गए एक जगह उद्यान पे बहुत दूर वहां जाके हुआ था चवन मुनि का चवन ऋषि का आश्रम है चवन ऋषि का आश्रम अब बच्चा लोगों को पता नहीं कि चवन ऋषि का आश्रम है और चवन ऋषि भजन कर रहे हैं बहुत जुग जुग से किसी को पता नहीं उस वो जो बच्चा है सुकन्या वो खेलते खेलते अपना सहेली का साथ इधर उधर भटकते हुए गई और जाके दिखा रही है। से आ ना बोले आप उसमें खेलते खेलते क्या की अपना जो चूल का जो कांटे हैं कांटे लेके ये जो दो ज्योति आ रहा था उसमें घुसा गुशा दिया घुसाने से तुम खून आना शुरू कर दिया डर मारे भागे पिताजी का पास आइदा सारे जितना मंत्री लोग है राजा है जो भी गया था सब कोई सबको इका गुरु सब बंद हो गया लोगु शंका बंद लोगुशंका जब बंद हो गया बाप रे मरने का हालात हो गया क्या हुआ सबका लोघू शंका बंद है हार राजन ने चिल्ला के बोला तुम तुम लोगों ने किसी ने कुछ हरकतें की होगी जरूर यह चवन ऋषि का आश्रम में कुछ अपराध किया होगा नहीं तो ये सबका एक कष्ट हो रहा है उपस्थित है ये तो हो ही नहीं सकता बोलो कौन क्या किया है तो सुकन्या ने पिताजी महने किया तो क्या की बोले यहां जाके एक जगह हम देखा हमारा मस्तक का जो चूल का जो कांटे हैं कांटे से आए राम क्या किया कहा ले चलो मेरे को लेके देखे हाय हाय चवन ऋषि का आंखों को फोड़ दिया लड़की ने बच्चा पैर में गिर एकदम वो रोना धुना आप बचाओ मेरे को हे चवन ऋषि हमारा ये बच्चा है वो कुछ नहीं जानती कुछ भी कर दिया बचा लो करके पैर पकड़ा पैर पकड़ने का बात क्या हुआ पैर पकड़ने का बात क्या हुआ उसके बाद बोले ये कोन्ना जो ऐसा बदमाशी की वो तो जानते नहीं बच्चा है तो इसी लड़का को ही आपको दे देंगे शादी करा देंगे ऐसा करके तो जब शादी भाई तो चौबन ऋषि ने सोचा हम तो बुढा बन गए इतना सौ सौ साल जूग जूग से मैं भजन करते हूँ वो काल का बेटी है छोटे ये मेरा पत्नी बने कैसे हो सकता दुनिया हाँसी उड़ाएगा आप मेरा उम्र है ऐसा किए तो, तो, तो चौबन ऋषि और जो श्री कुमारोदय स्वर्ग का जो वैद्य है डॉक्टर है उसको बुलाए बोले देखो ऐसा है कि मैं अपना भजन का पावर से तुम लोगों को सोमरस पान करने का अधिकार दे दो सोमरस सोम सोमरास होता है देखो तुम तो जाति तुम तो वैद्य हो बैद्यो को सोमरस नहीं दिया जाता है स्वर्गो में नियम है लेकिन हम अपना पावर से तुमको सोमरस दिलाएंगे सोमरस पान करोगे हर जगहों में तुमको दिया जाएगा अः तुम एक काम करो मेरे को नवो जोवन दे दो बोले ऋषि एक काम करो सरोवर में सब औषधि इस सरोवर में डुक्की लगाओ सारे औषधि दे दिया और जो करना कर दिया अमृतमय औषधि दे दिया इसमें आप नहा लो आपका आंखे आदि सब ठीक हो जाएगा और वो जो औषधि में वो जो कुंड में वो नहाने के लिए डूबा डूबने के बाद जो उठा तो देखा नया एकदम बाप रे बाप जैसे ओश्विनी कुमार दोनों ऐसा ही देखने में सुकन्ना बड़ा घबरा घबरा के कह दी हे तीनों में हमारा सामी कौन है हमारा तो बैविचार हो जाएगा आप बता दो तीनों में कौन सामी है देखने में तो एक जैसा है इतना सुंदर तीनों एकदम नौजवान तो बाद में उसने कुमार ये तुम्हारा सामिन है सामी को लेकर संसार किया सुंदर एक दफे सरजाती आया बेटिया रानी को देखने के लिए आने के बाद फटकार लगाया तुम वैविचारी नहीं हो है? क्यों दूसरा देखो चवन ऋषि पूज्य है जगत का हैं बूढ़ा स्वामी को छोड़कर तुमने नया बोले पिताजी आपका गलती हो रही गलती हो रहा है यही आपका सामी। है हाँ, यही है बोले हाँ यही चवन ऋषि है चवन ऋषि आपका शरीर को चेंज कर दिया परिवर्तन हो गया ऐसा करके जो है धीरे धीरे सर जाती आज चौबन का इंद्रो ने बड़ा गुस्सा में आकर बोला चौबन ऋषि को बोला तुमको हम खत्म कर देंगे वज्रो लगा के हैं तुम्हारा माफी ऋषि नहीं चाहिए बोल के एकदम बज्रों को उठाया मार के खत्म कर देंगे आपको तुमने क्यों स्वर्ग स्वर्गो सौर्गोर का जो वैद्य है वैद्य लोगों को बैद्य लोग जो है जो वैद्य चिकित्सा काम में लगे रहते हैं उसको सोमरस सोमरस नहीं दिया जाता नियम नहीं है शास्त्रों में क्यों दिया बोल के बज्रो वज्रो भजर, मार के मारने के लिए वज्रो मारने के लिए व्यवस्था किया वज्र उठाया चवन ऋषि बोला तू बज्रो किसको मारे बोल बोले हाथ का ऐसा करके रख दिया चवन ऋषि बोला तेरा हाथ यही रह जाएगा बज्रो नहीं आएगा मेरे उधर ऐसा करके लगा दिया अब रहेगा बस ऐसे करने की हिम्मत नहीं बज्रो मारे कैसे मारे बज्र स्तम्भित कर दिया इतना पावर है सर का पुत्र अनर्थो अनथ का पुत्र रेवत रेवत का पुत्र ककुदमी ककुदमी का पुत्र रेवती है जो रेवती है ये बलदेव बलदेव जी महाराज का पत्नी रेवती मैया की <laughs> रेवती देवी रेवती देवी रेवती देवी का शादी किससे कराए क्योंकि कोई ऐसा लड़का नहीं मिल रहा है जिसका शादी का जमा दे तो चिंता हो गया राजा का राजा बोले काम करे ब्रह्मा का पास जाए ब्रह्मा जी को पूछने के लिए आपका सृष्टि का अंदर में कोई ऐसा लड़का है जिसका साथ मेरा बेटिया रानी का शादी बना दे बोला ब्रह्मा जी का पास गए तो ब्रह्मा जी थोड़ा बेस्त थे थोड़ा सभा चल रहा था और थोड़ा रुक गया रुकने के बाद अब जब सभा खत्म हो गया बोले आप सभा में थे आपको डिस्टर्ब नहीं कर सका अब अब तो समय आपको पूछने के तो क्यों आए कैसे कैसे आना पड़ा बोले ऐसे आए हमारा बेटिया रानी का लड़का नहीं मिल रहा है ऐसा कोई लड़का बताओ तो ब्रह्मा ने हंस दिया अब तो लड़का और नहीं मिलेगा बोल क्यों बोले आप तो आए हो मेरा इधर ब्रह्मलोक में और जितना समय व्यतीत हो गया इसमें सत्यो तेता दापर सब चला गया तेता जाके दापर आ गया बोले हाय राम महाराज हम तो आपका साथ देखा करने के लिए आया देखा करने के लिए आया इतना समय के लिए उस समय के अंदर पूरा सत्यजुग चला गया तापोर ताते ता चला गया, अब गया, अब दापर का भी अंत है बोले हाय राम बोले हाँ इधर जो समय है उधर समय अलग है मेरा उधर जो समय है वो टाइम अलग है, उधर का घड़ी अलग है ये घड़ी नहीं चलेगा उधर कैसा करे अब जाओगे तो और नहीं मिलेगा बेटा तो छोटा छोटा हो गया माद भी सब पहले तो लंबा था बहुत मुच्छू गुंदू क्या है लंबा एकदम नीच से उठा बापरे मुचुकुंदो जब नींद भागा सत्युग का वाह इतना छोटा कैसे हो गया वाला आ गया आ मानू है कलि युग का प्रारंभ होने जा रहा है इससे छोटा हो गया ऐसा करके ब्रह्मा बोले तुम्हारा ये लड़का ये लड़की का युग है एकमात्र तो बलदेव जी महाराज कृष्ण का भैया है जाओ उसी का शादी जमा दो ब्रह्मा बोल दिया तो बलदेव जी महाराज के पास शादी कराने के लिए आए बलदेव जी महाराज जो बलदेव जी महाराज आ उसको जो बीबी बीबी तो लंबा बीबी को छोटा कर दिया और छोटा हो जा। ऐसा करके बड़ा आश्चर्य लगेगा आप लोगों को विश्वास नहीं होगा जैसे कुब्जा है कुब्जा ऐसे टेढ़ी टेढ़ी को कैसे सीरा बना दिया किस्नो है सीधा बना दिया एकदम पूरा ये ये जगत का बात नहीं उसके बाद जो है जो नाभक का बाद आएगा मनुपुत्र नाभक नभक नभक पुत्र नाभक है नाभक गुरुकुल में वास किया हैं जब नाभक गुरुकुल में वास किया उस समय में भैया लोग ने बड़ा बदमाशी की पिताजी का जितना सारे संपत्ति है सारे ले लिया है बंटवारा करके और भैया जो है गुरुकुल में उसका लिए कुछ नहीं रखा पिताजी का जितना सारी संपत्ति जायदाद है सारे आपस में बांट लिया भैया जो है भैया का लिए कुछ रखा ही नहीं जब भैया आके बोले तो तुमने सारे तुम लोगों ने बांट लिया कि मेरा संपत्ति क्या है बोला तेरा संपत्ति है बूढ़ा बाबा बूढ़ा बाबा कोई संपत्ति होता है बोले बूढ़ा बाबा को बोला देखो भैया लोग बोल रहे हैं बूढ़ा बाबा तेरा संपत्ति बूढ़ा बाबा बोला देखो तो झूठा बोल रहा है बाबा कोई किसी का सम्पत्ति होता है हम बूढ़ा है बोले ये तो बदमाशी किया सारे ले लिया तो बेटा लड़ाई मत करो जो लिया तो लिया तुम्हें कैसा कम करो तुमको हम दूसरा रस्ता बता देते पिता को जो पूछा संपत्ति और लोग तो हमको नहीं दिया और छोड़ दो अब तो बदमाश है लोग सब ले लिया सब तुम्हारा ऐसा है सब आत्मसात कर लिया झूठा बोला और जो भी है अंगिरस मुनि अंगिरस गोत्रीय जो मुनिगण सब एक बड़ा जग कर रहा है हिमालय का सानुदेश हिमालय के सानुदेश में तुम उधर जाओ वो तो वहां जाके मैं क्या करूं बोले अंग्रियों जो मुनि सब यज्ञ कर रहे है, हैं उसको सुख तो जो है दिन का सुख तो है और कभी कभी गलती कर रहा है तुम जाके तुम जाके तुम जाके उधर सहायता कर दो उन लोगों को उसमें क्या होगा बोलो संतुष्ट होके बाद में यज्ञ खत्म करके जाए जितना संपत्ति रह जाएगा उधर सारे बहुत सारे संपत्ति है हीरे चांदी मोनी माणिक सब है जग्ञ जब खत्म हो जाए जो जो शेष रह जाएगा वो तुम्हारा ही बन जाएगा तुमको देके चला जाए ऐसा है तो वो जाके ओंगस जो ऋषि जो है अंगिरस मुनिगन जो यज्ञ जो सत्र कर रहा था वो यज्ञ कर रहा था वहां जाके उसका जो ष्ट दिन का कृत्य है और उसका जो ऋचा है वेद का ठ में सहायता कर दी सहायता करने के बाद जाने का टाइम में बड़ा संतुष्ट हुआ बोले संपत्ति तुम्हारा है बाकी जो रह गया वो आप, आप ले लो वो संपत्ति लेने गया तो एक काला सा लाल आंखें आ गया सामने एए, क्या ले रहे हो ये सब हमारा है तो बोले आप कौन है ये तो हमको देखे गया तुमको देखे गया जगो का जो शेष है और रुद्रो को रुद्रो शेष रखता है शेष जो है रुद्रों का ये हमारा है हम रुद्र है हमारा नाम तुम लेके जाओगे हजम कर तक, हजम कर सकोगे ये हमारा है जाओ अपने पिता को पूछ के आओ पिता कब पास गया पिताजी हमको तो ये सब ऋषि लोग ने सब देखे गया संपत्ति लेकिन एक रुद्र जी आए आके बोले ये हमारा है तुम क्यों ले जा रहे हो जगो का भाग जो है शेष जो है ये तो हमारा है बोल के ए, बोल रहा है हम हाँ, हाँ, क्या करे पिताजी बोले है बेटा ये तो सही बात है रुद्र भगवान का ही है ये तुम्हारा नहीं है वो जाके बोला हमारा पिताजी ने बताया कि आपका ही है ये हमारा नहीं है चेरो आप ले लो हमको नहीं चाहिए उसका सत्य निष्ठा उसको उसका जो सत्य निष्ठा देखकर बड़ा भरी प्रसन्न भय बोले जाओ आप तुम ले लो तुमको सब दे दिया संतुष्ट हुआ अब तुम्हारा सत्य निष्ठा के मेरा बड़ा भारी प्रसन्न हुआ तो आप ले जाओ देखे नाभाग का ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ नाभाग बड़ा भारी वो सारे जितना संपत्ति का मालिक हुआ वो नाभाग पुत्र उसका नाम है अम्बरीश जो अम्बरीश का बारे में शास्त्र में आता है सप्तदीप तो अधिपति सप्तीप तो का अधिपति है सप्त तो पूरा शासन कहते थे ऐसा पावर है और ब्राह्मण वैष्णव छोड़कर पूरा जगत को शासन करते थे पूरा जगत को ऐसा जो है परिस्थिति अब इधर जो है नाभक पुत्र नाभक का पुत्र अम्बरीश सप्तदीप का अधिपति ठाकुर जी का बड़ा आराधना कहते थे इतना सुंदर आराधना कहीं कि किसी ने देखा ही नहीं नौविदा भक्ति का नौ विधा भक्ति का नाइन फोर्ट्स ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस एक ही साथ हमारा चैतन्य चैतन्य तो है एक अंगो साधे कि सागे सादे बहुअंग निष्ठा होते तो उपजयर नौविदा भक्ति प्रधान है चौसठी किस्म का भक्ति का मोड है उसमें नौ विदा भक्ति जो है वो प्रधान नौ विधा भक्ति में पांच भक्ति अंगों को चैतन महापुरुष संक्षिप्त करके जगतवासी को दिए हैं पांच में एक भी कर ले तो काफी लेकिन कर नहीं सकता नौ किस्म का भक्ति प्रहलाद महाराज कहते थे स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दस ये सब सारे सक्षम आत्मनिवेद सारे जितना सारे नौ विधा भक्ति सारे अम्बरीश महाराज ने इतना बड़ा राजा होते हुए भी एक साथ किया आ, हमारा हरी कथा सुनने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल रहा है अम्बरीश महाराज इतना सातों दीप चलाते थे हम इतना छोटा सा संसार कुछ भी नहीं है बोले हमारा टाइम नहीं मिलता बुखार आ गया ये हो गया फलाना हुआ सारे हमारा क्या जाएगा आएगा भाई तुम सुनो नहीं सुनो हमारा क्या है क्या घाटा होगा क्या नुकसान होगा हे? कुछ है ही नहीं मैंने बात यह है कि अम्बरीश महाराज सप्तदीप अधिपति बनके भी ठाकुर जी का कथा कीर्तन स्मरण बंधन दास्यम सक्षम आत्मनिवेदन जितना सारे सेवा का मूड है एक ही साथ किया सप्तदीप अधिपति सात दीप को सारा पृथ्वी को पालन करते हुए कितना पावर सोचो है अपारा घर में बीवी बीवी बात नहीं सुनता लड़के लड़की बात नहीं सुनता संती सुनती है और देखो कितना पावर पूरा सात दीप सात दीप का सारे आदमी इस महाराज के बात सुनते थे एकदम इतना पावर है क्यों भगवान का भक्ति है भगवान का भक्ति भक्ति शक्ति रुपया का शक्ति शक्ति नहीं है रुपया का शक्ति शक्ति है भक्ति भक्ति का जो शक्ति है जिसका सामने ठाकुर जी स्वयं सर हैं ऐसा करके। भक्ति शक्ति है बाकी प्रहलाद प्रहलाद महाराज का प्रोलाद महाराज का कौन सी शक्ति था जिस शक्ति के द्वारा हिरण्य कुछ पूछा के सामने खड़ा होकर बात किया हां ऐसा करके चुपचाप बात किया कोई डर नहीं कैसे किस शक्ति के द्वारा भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति आजकल का पॉलिटिकल लीडर हो कोई भी हो धार्मिक कोई नहीं है सब अधार्मिक है इसलिए समाज का ऐसा हालत है समाज का ऐसा हालत है वो अधार्मिक है धार्मिक नहीं है, बस सारे समस्या कमाना सत्यनाश हो रहा है कोई मानेगा नहीं शास्त्रों का बार देश को चलाना है समाज संसार को चलाना है तो जरूर शास्त्रों का अनुशासन का आधार पर चलाना पे समाज संसार को चलाना है देश को चलाना है तो शास्त्रों का विचार का आधार पर चलाना है नहीं तो कभी भी चलेगा नहीं कभी भी चलेगा नहीं कोई भी संसार हो टूट जाएगा चलेगा नहीं और अम्बरीश महाराज जो है नौ विधा भक्ति का प्रसंग बड़ा सुंदर है पूरा नौ किस्म का भक्ति एक साथ करते थे सुंदर और नौ विधा भक्ति जो है ये नौ सुंदर ये एक दिन वो क्या की सप्ती अमरीवी का राजा बने किंतु सर्वक्षण वासुदेव भगवान का आराधना करते थे निज मही का शहीद संगत दादस व्रतो धारण करे दाद दी का महादादोशी का तिथि और एकादशी पालन किए शेष रात्रि का पालन का जो समय आए इस समय दुर्वासा मुनि जी ने सारे शिष्य आदि लेकर उधर पहुंचे और जब पहुंचे अतिथि है अतिथि को छोड़कर खा ले भोजन कर ले उचित नहीं है अमृत महाराज द्वारा चिंतित हो गए कि दूर्वि दुर्वासा मुनि महाराज यमुना को गए स्नान करने के स्नान मनाने के लिए नित्य कर्म करने के लिए अब कब कब तक वापस आए कब देखो देर हो जा रहा है जब हम पारण अगर सही ढंग से नहीं कर ले तो हमारा व्रत खराब हो जाएगा उसके बाद जितना सारे ऋषि मुनि है विद्वान है ब्राह्मण वस्तु को पूछा अब ये स्थिति में क्या करना चाहिए मेरा व्रत का टाइम हो गया हम खा ले तो दोष लगे भोजन कर ले और ना करे तो मेरा व्रत खराब हो जाए अब अब आप बताओ क्या करना चाहिए ओ लोग शास्त्रों का विचार करके बताए कि राजन ऐसा करो आपका आ पे एक बूंद कुश आग्रह कुशाग्रह मतलब कुश कुश जानते हो कुश कुछ से पानी स्पर्श करके छिटका लगा दो उसमें जी एक बूंद सोरसेस सोरसों से भी एकदम ऐसा जो बूंद है बूंद को लेके कृष्ण को शरण करके खा लो पी लो एक बूंद वो खाना और पारण करना नहीं करना दोनों भी है क्योंकि निर्जला है जो लोग निर्जला उपास रखते हैं वो पानी के द्वारा पारण हो जाता आज जो लोग फल फूल खाते हैं तो उसको तो पंचो खाना चाहिए, आज जो निर्जला करे वो पानी काफी है पानी से तो बोले राजन ऐसा करो तुम पानी एक छिटका कु्रोह में जितना चिट्ट उससे पारण कर लो इस पारण करने से आपका व्रत टूटेगा भी नहीं और भोजन भी नहीं होगा दोष नहीं लगेगा राजा ने वो पारण कर लिया बस इतने में दुर्भाषा मुनि जो है भजन करते करते आ समझ गया कि राजन मेरे को छोड़ के पारण कर लिया बस दिखा देगा सत्यानाश कर देगा उसका बोल के एकदम काफते का आए आके इतना गुस्सा चढ़ गया कि अम्बरीश को मारने के लिए कृतांत तो जो है ऐसा ऐसा जोटा उखार कर फेंक दिया अब मारो इसको बदमाश राजा इतना धार्मिक राजा है उसको बोलता बदमाश राजा बोल के उखाड़ के अपना जटा को उखार के फेंक दिया और उसमें राजा को मारने के लिए भाग रहा है अम्बर स्मार इस किया कुछ नहीं किया अम्बर स्मार कुछ नहीं किया उसी जगह खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर ठाकुर जी अगर मैं अन्याय किया तो मेरा शास्त्री अगर मैं अन्याय किया मेरा खूब शास्ती हो जाए ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मैं अगर अन्याय किया खूब शास्ती हो जाए मेरा अगर अन्याय नहीं किया तो विचार आप करना ऋषि जी मेरा ऊपर असंतुष्ट हो गया गुस्सा हो गया मैं क्या कहाँ जाए कैसे हम बचे ठाकुर जी को बोला नहीं मेरे को बचाओ बस इतना प्रार्थना ठाकुर जी को की तो ठाकुर जी सुदर्शन चक्र आ गया सुदर्शन चक्र आते हैं जो दुर्भाषा मुनि को एकदम भगाया दुर्गा तुम्हें भागते रहे इधर भागे उधर भागे उधर अरे बाप रे जहां जाए ये प्रलय काल का जो चक्र है एकदम डर के ये आते रहे ये जो चक्र है उसको पीछा नहीं छोड़ा पीछा किया एकदम पूरा दुर्भाषा मुनि दौड़ते रहे जोटा उखाड़ गया एक खोल गया जोटा तो ऐसा रहता है जोटा खोल के एकदम ऐसा ऐसा दौड़ रहा है हाराम हाराम दौरे हैं किसी जगह शंकर भगवान के पास गया वो भी बोला हमको कुछ करने का कर नहीं है ब्रह्मा के पास ब्रह्मा वाला हम क्या करें ये आपस का मामला है ठाकुर जी का इसमें हमारा पढ़ना नहीं है भाई लपड़ा हो जाएगा हम नहीं पढ़ेंगे जाओ ठाकुर जी का मामला है बोल के कहाँ जाए ब्रह्मा कुछ नहीं कर सका शंकर कुछ नहीं कर सका हम कहाँ जाए वह बैकुंठपोधी ठाकुर जी का पास चला गया ठाकुर जी ऐसा है ठाकुर जी को कैसे आना पड़ा बताओ रिसीवर बोले ऐसा ऐसा बोला हम तो कुछ करने का है नहीं इस विषय में अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र योद्धा दीजो ऐसा बोलके के बोले हे दीजो हे रिसीवर इस विषय में हमारा कुछ करने का नहीं है क्योंकि मैं भक्तों का अधीन हूं आप भक्तों के चरण में अन्याय किया आपको अगर भक्तों के चरण में अपराध किया आपको खमा मांगना चाहिए आप भक्तों का चरण में जाओ उधर जाके अम्बर आपका समाधान कर सकता है अम्बरीश महाराज के पास जाओ वहां जाके प्रार्थना करो तो आपका समाधान हो जाएगा ऐसा करके जो प्रार्थना किए तो दुर्वासा दुर्भा दौड़ते हुए आके अम्बरीश महाराज के चरण में पड़ गया और राजन तो कापने सुर् महाराज आप इतना बड़ा ऋषि हो हम आम जैसा गृहस्थी के चरण में हाय हाय ऐसा मत करो शर्मिंदा हो गया बोले ना महाराज आज मेरा समझ में आया कि साधु संतों हम तो बने हैं लेकिन सबसे बड़ा महिमा जो है भक्तों लोगों का महिमा ठाकुर जी मेरे को चका दिया आज हम हाँ, आज हम समझ गया कि भक्तों का जो जो स्थिति है कितना ऊंचा है हमने बड़ा अभिमान के साथ सोचा था हम ऋषि है कितना तपस्या किए हैं लेकिन देखो आपने भगवान का नाम किया कीर्तन किया हर वगत ठाकुर जी का सेवा किया आपका ठाकुर जी इतना संतुष्ट है हाय हमको तो पता ही नहीं चला हाय हाय हाय हाय हाँ हम हाँ हाँ हाँ हाँ। हाँ क्या करे अपराध हुआ आप क्षमा कर दो ऐसा करके जब चरण में गिरा गिरने के बाद क्या की अम्बरीश महाराज ने वो जो सुदर्शन ऐसा घूमते घूमते आ रहा है अम्बरीश महाराज जहां खड़ा है वहां दुर्गा मुनि आके चरण में गिरा और और चक्रों भी आ रहा है का हाथ जोड़ के महाराज बोले हे प्रभु अगर मैंने कोई अच्छा स्तव किया मैंने अगर सेवा किया मेरा सेवा के द्वारा अगर सचमुच संतुष्ट भय तो इस संतुष्टि की खातिर अब ये मुनिवर को बचा दो इसको मत मारो बोल के जब प्रार्थना किया तो सुदर्शन आस्ते आस्ते आस्ते अपना तेज को संवरण करके ठाकुर जी का पास भाग गए और अम्बरीश अम्बरीश महाराज के सामने महिमा बोलते रहे और दुर्गा मुनि बोले महाराज आज हमको पता चला हाय हाय कितना बड़ा आप हो इतना दिन तक सोचते रहे कि हम बड़ा ऋषि है ये है फलाना है लेकिन आज पता चला कितना महिमा है आपका है और ऐसा करके अम्बरीश महाराज का सेवा की किया अम्बरीश महाराज किया सत्को दी मुकुंद लिंगाल दर्शनी दिशो है तंग संगम अंग संगम दी नौ विधा भक्ति का जितना मूड है सारे बता दिया परे जो अम्बरीश महाराज कैसे क्या किया आश्चर्य जो कमाल का साधु है देखने में राजा है देखने में राजा है इतना बड़ा राजा है लेकिन अंतर में इतना बड़ा निष्ठा रखने वाला इतना बड़ा साधु है उसका बात कौन बताएगा इतना बड़ा साधु है हाय हाय है बोले अपना जो मन को सौ भई मन कृष्ण पदार विदुर चरण में लगा दिया मन को सौ भदार विन्द बाचांसी बाख क्षमता कथा बोलने का जो बाख क्षमता इसको ठाकुर जी का गुण कीर्तन में लगा दिया सौ भई मन कृष्ण पदार विविंदो से वैकुंठ गुन वर्ण ने अश्रुतिन चकार उचित उच कथो द्रुति श्रवण इंद्र जो है वो समाज का कोई बात सुनने के लिए नहीं ठाकुर जी का कथा सुनने के लिए लगा है हस्त तो जो है इसके दर ठाकुर जी का मंदिर मान करे को चकर, कोई नौकर चौकर कोई नौकर चाकर भरोसा नहीं है अम्बरीश महाराज खुद रोज अपना मंदिर को साफा करते थे अब सोचो अम्बरीश महाराज खुद ही साफा करते हैं मंदिर मजनादिशु आदिशु मतलब मंदिर मर्जन तो है ही भी करता था क्या पता क्योंकि उधर लिखा मंदिर मंजन आदिशु आदिशु मतलब सिर्फ मंदिर मजन नहीं और भी सेवा होगा रसोई सब अपना कर लेते ठाकुर जी का भोग का ऐसा ऊंचा किस्म का है और मस्तक जो है ठाकुर जी का चरण में बंदन करने के लिए झुकाते थे और भक्तों का साथ अंगो हो जाता क्या महाराज बताओ कैसे कैसे आना पड़ा बहुत दिन बहुत दिन हमें आया आप किपा कर लो बैठ के बैठाया प्रेम किया थोड़ा कथा किया भोजन पानी दिया अंग संग हो गया साधु का संग ऐसा करके पूरा नवविदा भक्ति जो है नवविदा भक्ति का जो मूड है सारी एकदम सुंदर जो है सारे कर दिया इस इस महाराज का महिमा बाद में पता चला ठाकुर जी बोले कि हम पूरा अधीन है हम पूरा ये गुरु जो वैष्णव लोग हैं साधु है साधु का अधीन है सब जो है अधीन है ओम भक्त पराधीनों ही अश्वकंद जो तो इसमें क्वेश्चन आता है महाराज भागवत का जो पहला स्कंद का चर्चा किए थे आप उस समय में आप बोले थे कि जे आप बोले थे महाराज जी ठाकुर जी है। भागवत का जो पहला स्कंदों का चर्चा हुआ था भागवत का जो पहला का चर्चा हुआ था का का जो पहला चर्चा हुआ था, उस समय उस समय आपने बताए थे जे ठाकुर जी सौराठ है अभी बोल रहे कैसा बात है झूठा बताते हो क्या ठाकुर जी बोले नहीं झूठा नहीं बताते ठाकुर जी सौराठ है किसी का किसी का अधीन नहीं है ठाकुर जी फिर भी ठाकुर जी भक्त का अधीन है इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी प्रेम का अधीन प्यार का अधीन ठाकुर जी को प्रेम प्यार के द्वारा सेवा के द्वारा किसी ने अधीन बना लिया इसमें उसका सराहत्व उसमें उसका जो सराहत्व तो, इसका कोई नाश नहीं होता ठाकुर जी का सराठत्व तो, सराटत्व है ही है ठाकुर जी जो सराट भूमिका में है ही है और वक्त ठाकुर जी हर वक्त सराठ है लेकिन होते हुए भी भक्तों का जो प्रेम का अधीन हो जाते नियम है ये इसमें का का प्रेम का प्रकाश होता है इसमें ठाकुर जी का दुर्बलता जो है वीकनेस प्रमाण नहीं होता अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्री जो ये जो बात इसके द्वारा ठाकुर जी ठाकुर जी जो प्रेम का अधीन है प्यार का अधीन है सेवा का अधीन है शिव वक्त भक्तवत्सल इसका ही प्रमाण होता है इसमें ऐसा नहीं प्रमाण होता है कि ठाकुर है सबका ठाकुर जी स्वराठी है उसमें कुछ संदेह नहीं है ऐसा करके इकू का बात अभी हुआ इक्खाकू इखाकू मनुपुत्र जो इक्खाकू है उसका बात हुआ अभी इक्खाकू का बात आ रहा है सर का बात आ गया सब जो है ना भाग हो गया नवाक पुत्र नवाक उसका पुत्र पुत्र और और हो गया अब है उसका एक खाकू एक खाकू भी, भी कुखी। भी कुखी है। और के पहले श्राद्ध करने के लिए शुद्ध मांगसू का जरूरी था पहले कौली काल में ऐसा नहीं कौली काल में निषेध हो गया कोल में नहीं चलेगा पहले जो समय था वैसा चले तो जो कुखी को भेज दिया थोड़ा जंगल में जाके थोड़ा शुद्ध मांस लाओ वो मांस लाने के लिए गए बड़ा भूखा हो गया तो खा लिया मांसो जितना सारे जगो के लिए आना था लाना था उसमें जला के थोड़ा खा लिया और यहाँ के जग्गो का मांस जब दिया गया वैशिष्ट मुनि बोले ये मांस नहीं चलेगा ये अशुद्ध मांस है अशुद्ध मांस है ये नहीं चलेगा बोल के अपना लड़का को भगा दिया रजो से है इक्का को बड़ा दुखी भाई पुत्र को देश से भगा दिया था वो कई सारे घटना है ये सब इसका बाद इक्का को राज्य भोग में वित्ना हो गया उसका राज्य भोग छोड़कर बड़ा जंगल में चले गए इसके बाद शशाद जो है शशाद जो है पिता मित ये जो मृत्यु पिता का मृत्यु का बाद बिकु देश में लट, लौट आया एवं सशाद नाम कर आया हुआ इसका ही नाम शशाद हुआ जो भी है और इसका पुत्र पूरजय इसका पुत्र पूरजो है ये जो है पूरजो का कहानी है सर्गो देवता लोग बड़ा दुर्बल हो गया और ने वेतना आक्रमण कर दिया तो बाद में पूरजो को बुलाया तो पावर है पूरंजल बोले देखो इंद्रो अगर मेरा वाहन बन के हमारा साथ रहे तो हम लड़ाई कर सके पुरंजे बोले इंद्रो को वाहन बनना पड़ेगा मेरा स्वर्गराज इंद्र अगर वाहन मेरे मेरा पास आए तो हम लड़ाई करें नहीं तो हम नहीं करेंगे तो बोले ठीक है इंद्रो का इंद्रो इंद्र जो है अभी वाहन बन के आए हैं वाहन हो गया है इंद्र वाहन उसका नाम ही हो गया बाद में इंद्रवाहन और पुरंजो पुरंजय जो है ये वृक्ष बन के आया इंद्रो विश्व को ऊपर चढ़ के लड़ाई किया इसका नाम इंद्रवाहन भी हो गया था कुकुद मैंने उसका जो जो पीठ में जो कुंज है इसका इधर बैठा था वो जो बाहन जो है महावृषो का रूप धारण किया पीठ में उसका कुंज रहता है इसका पास बैठ के पुरंजय वो वृक्षोबाग कुकुद वैन कुकुद वो पूरी आरोहन करके विनाश किया शत्रुओं को दैत दो, दानव को जो भी है ऐसा करके पूरा उसका खानदान का वर्णन है मरीची कश्यप विभत्सन मोनु पुरना अने गांधी चंद्रो जुवनाशो श्रावतो वृहद अशो आर ऐसा सूर्य वंश सब जो है कुबलाश्यो का हरियासो हरिया बहुलासो कृषाश्यो सेनजीत जुवनाशो जुवनाशो का बाद का जीवन मंधाता जिस राजा का कहानी आता है ऐसा और कुरु इसका कुरुकुत् हरियास््रिबंध ऐसा करके अब जीवनाशो का जो बात है ये लाइन में ये जो लाइन है ये जो परंपरा बताया खानदान इसमें जीवनाश्व जो है का सत्व पत्नी, सत्व पत्नी, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है संतान नहीं है तो इसके बाद हर्वदा सर्वदा हर वक्त ये विष्ण रहते थे इस समय क्या हुआ ऋषिकण बोले राजन हम योग्य करेंगे कोई चिंता मत करो आपका पुत्र हो जाएगा जुवनाशो क्या किया योग कराया जोगों का बाद योगों का समय ऋषि जो सब ऋषियों ने जो एक कलश एक कलश का अंदर जो पानी है ये पानी को मंत्र करके ये कलश का पानी है करके मंत्र करके बोले ये रात को रहे कल सुबह में जोगो में काम में आएगा तब लड़का पैदा होगा पानी अगर खराब हो कुछ नहीं होगा लेकिन जुबना को पता नहीं वो कलसी रखा था घर में और जिस घर में रखा था जुबना सो वास था रात को बड़ा प्यास लगा कहाँ जाए इतना दूर है कहाँ जाके पानी इतना लगा प्यास ठाकुर जी का इच्छा सब ठाकुर जी का इच्छा है ठाकुर जी खिला कराते हैं सर जैसे परीक्षित महाराज का इतना प्यास लगा पानी तो नहीं मिला लेकिन इतना प्यास लगा ठाकुर जी का इच्छा इतना प्यास के मारे एकदम व्याकुल हो चुक हो गया उसके बाद देखे अरे ये तो पानी इधर है बोल के पानी पूरा पी लिया पानी पीने के सुबह में ऋषि लोग बोलता है हे पानी कहा गया कौन लिया जुबना सो बोला हमने हमने पी लिया बोले तब तो तुम्हारा ही बच्चा होगा हाँ हमारा बच्चा हुआ अब इसको कुकी को काट कर बच्चा निकाला और तुम पानी पी लिया तुमका। तुम्हारा ही होगा ऐसे कुखी को काट के बच्चा निकाला ऐसा करके जुबना सो पुत्र हुआ ऐसे अब बच्चा को आ, कोई दूध नहीं है कैसे कैसे खा है, है? उसके बाद क्या क्या उसका नाम है मानधाता तो इंद्र ने बोला चलो ये बच्चा जो है उसका तो मैया नहीं है पिता का कोख से निकाला तो दूध कहां से आएगा तो हम ही इसको खिला दे चलो ऐसा करके अंग्ली अमृत इंद्र का अमृत झरते हैं मतलब तो उसको खिला के बचाया तो ये जो बच्चा है इसका नाम है मानधाता है इसका, इसका नाम है मानधाता मानधाता अमानधाता जो विश्व तेज के द्वारा सप्त को पालन किए थे इतना बड़ा शासक थे इतना बड़ा राजा भय मानदाता का तीन पुत्र मानदाता तीन कुरिक बजे, उसका पुत्रोरिक नामुकित अम्बरीश ए अम्बरीश ओ अम्बरीश नहीं दूसरा अम्बरीश और मुचकुंदो ए मुचकुंदो का वाद आता है जो सत्य में जो सोया था और कृष्ण भगवान जो जवन कुल को नाश कराया इससे प्र प्रसंग बाद में आएगा तो ये जो है अम्बरीश Rings... का पुत्र ये जो अम्बरीश है उसका पुत्र अम्बरीश का पुत्र था और ये जो है मानदाता का तीन का पुत्रश अलग है वो अम्बरीश जो है उसका पुत्र था जुवनाश्व पुत्र हरितो हरितो अता का पचास कन्याए थी कोई लड़का बड़का नहीं है सोवरी मुनि सोवरी मुनि एक दफे जमुना का पानी का अंदर बैठ के भजन कर रहा था साठ हजार साल तपस्या तो की एक दफे गुरु भगवान को सांप दिए थे किसी प्रसंग ऊपर गुरूर भगवान को बोले आप अगर इधर आ जाओगे तो आपका पंख जो है कट के गिर जाएगा इसलिए तब से तब से गुरूर भगवान उधर जाना बंद कर दिया ये जो ठाकुर जी का पार्षद है पार्षद को साप लगाया इसलिए उसका अंदर में काम आ गया अपराध करो तो काम पैदा हो जाए काम हो गया बहुत सारे प्रसंग है और जलचर जो प्राणी है मछली उसका जो मैथुन है वो देखे देख के ऋषि साठ हजार वर्ष तपस्या किया उसका काम आ गया वो हमको संसार करना चाहिए बोल के पानी का बाहर आया बाहर आके संसार कैसे करे वो तो बुढा हो गया साठ साल तपस्या किया कौन मेरे को लड़की दे अम्बरीश महाराज के पास गया ती अम्बरीश हो ये जो मानधाता बोले महाराज आपका पचास लड़की है एक लड़की मेरे को दे दो तो मानदाता ने सोचे कि हम अगर ना कर दे तो अभी साफ कर दे साप दे देगा क्या दरकार है तो बोले रा देखिए मेरा ये मेरा ये नियम है जब भी कोई शादी करना चाहे तो जो लड़की आपका पसंद है ले लो लेकिन वो लड़की जिसको माला पढ़ाए पहनाएगी वो उसका होगा मेरा ये नियम है ऋषि सोचे कि मेरा साथ चालाकी कर दिया क्योंकि वो देना नहीं है पर अंदर में गया वो बुड्ढा को कौन लेगा पचास लड़की है एक भी नहीं लिया नहीं ली उसके बाद ऋषि वर्ष हो जाए तो राजा चालाकी कर दिया मेरा साथ वह बोल नहीं सकता कि देंगे नहीं तुम बुढ़ा बोला नहीं ठीक है हम एक काम करें अपना तपस्या के द्वारा अपना शरीर को एकदम ऐसा नौजवान हो गया कि इसके बाद सौभरी मुनि ने राजमहल में किया राजमहल में ऐसा करके गया राजन बोले आप अंदर जाओ जो आपको वर्ण करे ले लो पचास के पचास लड़की लड़ाई हो होगी हमारा ये सामी है ये हमारा सामी है पचास, बोले, पचास ही कर लो <laughs> पचास पचास ही शादी कर दिया बोले चलो हम पचास ही शादी कर ले कोई बात नहीं पचास शादी कर ली ऋषि वर्ग क्षमता है अपना जोग बल के दरा पचास रोग की और पूरा एकदम करना शुरू कर दिया महाराज बला ये ऋषि वर का इतना क्षमता है कि अपना भजन बल से अपना जो जुग बल से कितना सुंदर भोग का व्यवस्था किया बाबरे राजमहल से लेकर भोग का सब रानी रा, चेतना सानी है बीपी सबका लिए व्यवस्था कर दी ऐसा करके सुंदर व्यवस्था हुआ और उसके बाद सौवरी ऋषि का सारे कहना है रोया से बाद में रोया रोया हाँ भगवान कैसा माया चढ़ गया मेरा ऊपर वर्ष मेरा जो तपस्या है सब पानी में गया ठाकुर जी हाय हाय क्या हुआ बोल के रोना शुरू कर दिया बाद में ऋषि तो है ही है जो भी है अपराध किया तो अपराध का फल भोगा बाद में फिर ऋषि संयम होके जंगल में गया भजन करके सिद्धि बाप ऋषि मुनियों के साथ ये आजकल के जमाने में छोकरा सब है छोकरा छोकरी ये सब का साथ तुलना नहीं किया जाता वो तपस्या है वो गलती कर दिया वो तपस्या का द्वारा फिर शोधन कर दिया अपने को क्या करे ऐसा है नियम ऐसा करते करते इसका बड़ा सुंदर कहानी है ऐसा किया उसके बाद त्रिशंकुर त्रिशंकुर का लड़का हरिश्चन्द्र का प्रसंगो आएगा स्वयंकालीन अधिवेशन में जल्दी आओ या और इस समय तो कि है आज राम जी का भी चरित्र सब वर्णन हो हो पाएगा और बहुत सारे घटना है उसके बाद हम दशंश के अंदर चर्चा करेंगे और दशमस के अंदर भी चर्चा करने का क्या पद्धति रहे इस बार का क्योंकि हर बार हरी कथा होता है एक एक बार एक एक विषय पर फोकस रहता एक एक विषय पर एक एक समय कथा में एक एक विशेष हर बार जब भी कथा हो नया किस्म का हो ठाकुर जी का किस्सा से अब इस तक सब ये मन कृष्ण पदार्थो दी वाचा कल्प्रव्यू से के सिंध भवे पति पावन वैष्णवियो न